इतना ही नहीं अपने भयंकर बाणों से उसने शत्रुओं को घायल भी कर डाला उनके मस्तकों भुजाओं तथा जंघाओं को काट गिराया कर्ण के बाणों से मारे जाकर बहुत से शत्रु धराशायी हो गए बहुतों के अंग भंग हो गए अतः वे युद्ध छोड़कर भाग चले रणभूमि शत्रु पक्ष के लाखों योद्धाओं की लाशें बिज गई उस समय कर्ण प्राणियों का अंत करने वाले यमराज के समान क्रोध में भरा हुआ था पांडव और पांचाल सैनिकों ने उसे रोका अवश्य किन्तु सबको सदा अर्जुन से लाख डाट रखता है और दुर्योधन की हा में हा मिलाकर हम लोगों को कष्ट पहुंचाया करता है आज तुझमें जो बल और पराक्रम हो वह सब दिखा अपना महान पुरुषार्थ प्रकट कर यह कहकर युधिष्ठी ने कर्ण को दस बाणों से बिंद डाला कर्ण भी हंसते हसते उन्हें दस बाणों से घायल करके तुरंत बदला चुकाया। तब युध ने पर्वतों को भी करने वाला यमदंड के समान भयकर बाण पर चढ़ाया और सुतपुत्र का वध करने की इच्छा से उसे छोड़ दिया वह वेग पूर्वक छोड़ा हुआ बाण बिजली के समान कड़क कर महारथी कर्ण की बारी कोख में धस गया उसकी चोट से कर्ण को मूर्छा आ गई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 युधिषि की गति रोक दी उस समय दो पांचाल राजकुमार युधिष्ठिर के बहियों की रक्षा कर रहे थे, उनके नाम थे ने कर्ण को, को पुनः तीस बाणों से घायल कर दिया साथ ही सुसैन और सत्य सेन को भी तीन तीन बाण मारे फिर नब्बे बाणों से शल्य को और तिहत्तर से सूत पुत्र को भिन्न डाला तथा तो उसकी रक्षा करने वाले योद्धाओं को भी तीन तीन बाणों से घायल किया तब कर्ण ने हंसकर अपना धनुष और एक भल्ल तथा बानों से से युधिष्ठिर को आहत करके जोर गर्जना की फिर तो पांडव पक्ष के योद्धा बड़े अमर में भरकर दौड़े और युधिष्ठिर की रक्षा के लिए कर्ण को बाणों से पीड़ित करने लगे सात चेकितांग युद्ध पांड्य धिष्ट श्रीखंडी द्रौपदी के पुत्र त्रभद्रक नकुल धीमसेन धृष्ट तथा करुष मस्य केकह काशी और कौशल देश के योद्धा ये सबके सब कर्ण पर बाणों का प्रहार करने लगे पांचाल देशी जनमेजय भी उसे सायकों से लगा। पांडवीर कर्ण पर सब ओर से वाराह कर्ण नाराथ नालिक बाण वस्त्रदंत विपार तथा छुड़प्र आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे यद एक कर्ण ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया उसके बाणों के संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गई की लपट में सराग्नि की लपट में झुलसकर झुलस भस्म होने लगे तदनंतर कर्ण ने हंसकर युधिष्ठिर का धनुष फिर पलक मारते ही उसने तेज किए हुए नब्बे बाणों से उनका कवच छिन्न भिन्न कर दिया कवच कर जाने पर बाणों की मार से वे लोहू लोहान हो गए और क्रोध में भर कर उन्होंने कर्ण के रथ पर फौलाद की बनी हुई शक्ति छोड़ी यंतु कर्ण ने सात मार मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए इसके बाद युधिष्ठिर ने कर्ण की भुजा और मस्तक में चार तोमरों का प्रहार करके हसनाथ किया कर्ण डाली और तीन से उन्हें भी आहत किया फिर तर्कस काट कर का रथ के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले इस प्रकार पराक्षित पराजित होकर राजा युधिठिर एक दूसरे रथ पर बैठे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 जो धर्म में स्थित है, वह होकर प्राण बचाने के लिए युद्ध छोड़कर स्वाध्याय तो और यज्ञों में ही लगे रहते हो कुंती नंदन आज से लड़ाई में न आना सूरवीरों का सामना न करना तथा उनके लिए मुंह से अप्री बातें भी न निकालना इतने बड़े समर में तो कभी जाने का नाम न ना लेना यदि युद्ध में हम जैसे लोगों से कुछ कड़वी बात कहोगे तो उसका यही अथवा इससे भी कठोर फल मिलेगा राजन अपनी छावनी में जाओ अथवा श्री कृष्ण और अर्जुन जहां है वहां ही चले जाओ ऐसा करण कर ने युधिष्ठिर को छोड़ दिया और पांडव सेना का संहार करने लगा राजा युधिष्ठिर बहुत लज्जित होकर तुरंत वहाँ से हट गए और सुर्ति के रथ पर बैठ कर्ण का पराक्रम देखने लगे अपनी सेना की खदेड़ी जाती हुई देख धर्मराज ने युद्धाओं से कुपित होकर कहा अरे क्यों चुप बैठे हो मारो इन कौरवों को राजा की आज्ञा पाते ही पांडव महाराथी आपके पुत्रों पर टूट पड़े उस समय रथ हाथी और घोड़ों पर सवार हुए योद्धाओं तथा तो शस्त्रों का भयंकर शब्द होने लगा और उठो मारो आगे बढ़ो दबोत लो इस प्रकार कहते हुए वे आपस में मार काट करने लगे उन आक्रमणकारियों के प्रचंड वेग को सहन करने की अपने में शक्ति न देख आपके पुत्रों की विशाल सेना भागने लगी यद एक दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को सब ओर से रोकने का प्रयास किया परंतु वह पुकारता ही रह गया सेना पीछे न लौटी कर्ण की भी दृष्टि उधर पड़ी उसने करो सैनिकों को मालिकों के साथ भागते देख महाराज शल्य ने कहा अब तुम भीम के रथ के पास चलो शल ने अपने घोड़ो को भीम की ओर बढ़ाया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 आज घोर संग्राम करके या तो मैं ही कर्ण को, को, को कार से यत्न करना यू कहकर महाबाब भीमसेन अपने महान सिंह ना से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए कर्ण की ओर बढ़े उन्हें चढ़ कर आते देख कर्ण ने क्रोध में भर कर उनकी छाती में नाराज का प्रहार किया इस प्रकार सूद पुत्र होकर भी उसे से दिया। और तेज किए बाम के के ने दूसरा धनुष उठाया और कर्ण के मर्म स्थानों को बींद कर बड़े जोर से गर्जना की फिर सूदपुत्र का वध करने के लिए उन्होंने पर्वतों को भी विदर्ण कर्ण डालने वाला एक बार धनुष पर चढ़ाया और उसे उनकी ओर छोड़ दिया उस बद्र के समान रेघाली वाण ने सूत पुत्र के शरीर को छेद डाला सेनापति कर्ण बेहोश होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा उसे मृिद देख महाराज शल्य कर्ण को रणभूमि में दूर हटा ले गए इस प्रकार कर्ण को परास्त करके भीमसेन ने कौरव सेना को मार भगाया